ऋजु नीति नो वरुणो मित्रो नयतु विद्वान नयत विद्वान्य सजोषा ऋजु ऋजुनीति राजनीति नो हमको नयतु प्राप्त कराइए कौन कराने वाले कौन हैं? वरुण मित्र विद्वान वरुण मित्र और विद्वान हमको राजनीति प्राप्त कराएं। और एक गुण बताया अरियमा देव सजोषा। अरयमा न्यायकारी राजा देव दिव्य गुणों के साथ सजुषा और प्रीति के साथ तो मुख्य रूप से इसमें ईश्वर से प्रार्थना यह की जा रही है हमारे अंदर राजनीति की भी भावना होनी चाहिए राजनीति किस प्रकार की हो कैसी हो उसका लक्षण दिया है कोमलत्वादि गुण विशिष्ट चक्रवर्ती राजाओं की नीति छोटे छोटे राज्य केवल नहीं होने चाहिए पूरे विश्व में एक सर्वोच्च शासन होना चाहिए जब तक संपूर्ण विश्व में एक सर्वोच्च शासन नहीं होगा तब तक राजनीति सफल नहीं हो सकती है जैसे कि कोई भी संस्था होती है घर होता है कहीं पर भी सामूहिक कार्य जहां होते हैं वहां पर किसी भी एक व्यक्ति को प्रधान नियुक्त किया जाता है अथवा एक ऐसी शक्ति किसी को मान्यता दी जाती है अंत में वह स्वयं निर्णय ले सके ये इसलिए दिया जाता है जहां कहीं मतभेद रहेगा वहां अव्यवस्था बनी रहेगी विरोध बना रहेगा अव्यवस्था और, और विरोध होने पर फिर कार्य नहीं होते हैं सुख के लिए जो प्रबंध किया जा सकता है वो प्रबंध नहीं हो पाता है इस कारण से सर्वत्र एक सर्वोच्च शक्ति की अपेक्षा रहती है घर में जैसे मालिक नहीं होता है तो घर नहीं चलता है निश्चित है दो भाई हैं तीन भाई हैं अगर उनमें से कोई बड़ा भाई है, कोई भी मुखिया नहीं बनता है तो घर की स्थिति अत्यंत दयनीय रहती है क्योंकि जिसको जो जहां अवसर मिलता है वो अपना इकट्ठा करता रहता है कोई काम करता है कोई काम नहीं करता है ऐसे ही परिणाम होता है कि घर की उन्नति ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है यदि कोई एक मुखिया बन जाता है उसमें तो घर ठीक ठाक चलता है तो जैसे घर में होता है परिवार में होता है संस्थाओं में होता है ऐसे ही संपूर्ण विश्व में भी एक शक्ति होनी चाहिए तब जा करके शांति की स्थापना जितनी संभव है संसार में हो सकती है छोटे छोटे अगर राज्य रहेंगे या केवल बड़े बड़े देश भी रहेंगे पूरे संसार में अनेक सत्ताएं रहेगी तो भी शांति नहीं हो सकती है चाहे राज्य हो चाहे देश हो वो आपस में फिर लड़ेंगे और लड़ने के कारण विश्व का जितना होना चाहिए विकास या शांति यहाँ सुख की वो स्थिति नहीं बन पाएगी इस कारण से पूरे विश्व में एक साम्राज्य होना चाहिए उसी का नाम है चक्रवर्ती साम्राज्य महाभारत पर्यंत चक्रवर्ती साम्राज्य रहा इस पृथ्वी पर जैसी भी टूटी फूटी रही है लेकिन महाभारत तक ये चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थिति थी यहाँ इसके पश्चात फिर वो बदल गई अब नहीं रही उसकी स्थिति इस कारण से जो सुख होना चाहिए था वो अब नहीं होगा आप इतिहास को उठा करके देखेंगे तो आपको निरंतर मिलेगा कुछ न कुछ ह्रास ही होता जा रहा है उन्नति की स्थितियां नहीं बनती एक होता है ना कि अब उन्नति की ओर चलने लगा विश्व ऐसा नहीं मिलेगा विज्ञान में उन्नति होने के लिए विज्ञान जिसका पोषक है जिसके लिए होना चाहिए था वो नहीं है आप मनुष्य की आयु सीमा देखिए इतना विज्ञान होने के बाद जो आयु सीमा पहले की थी अब है क्या है? कितने जीते थे अभी कितना जीते अधिकतम तो सड़सठ साल, साल कोई सीमा है मनुष्य की साल? सो साल तो सामान्य सीमा होती है जहां भी आप मंत्र में पढ़ते हैं तो जीवे में सर्द ही पढ़ते हैं ना सो से नीचे की तो कल्पना ही नहीं है एक साधारण से साधारण गया गुजरा मनुष्य भी सो साल तक जीना चाहिए ये तो सबसे निम्न सीमा है सो साल की बाकी तो आगे आगे रहेगी आयु की सीमा तो क्या इस विज्ञान ने यहां तक ले आया क्या जीते चार सौ साल, साल, साल वाले दो सौ साल वाले दो वो भी पुरानी पीढ़ियां हैं जो भी हैं और उनमें भी मिलेगा कहीं न कहीं आपको धार्मिकता का संबंध उनकी पीढ़ियों के साथ कहीं न कहीं आर्य संस्कृति का संबंध होगा ऐसे खून वाले जीवित मिलेंगे इतने साल वाले आधुनिक पीढ़ी वाले या लोक विचार संस्कृति वाले में नहीं मिलेगी ये चीज मुख्य चीज है विज्ञान के पास ऐसा अभी तक है क्या कुछ कर सकता है दावा ये दो 200 साल हम 300 साल तक जी ला देंगे नहीं कर सकता है ना इसके माध्यम इसके जितने भी यंत्र हैं जो कुछ भी हो रहा है शैल्य चिकित्सा आदि जितनी भी हो रही है इन सब का परिणाम क्या आता है जीवन बढ़ रहा है जीवन सीमा या घट रहा है वृद्धि नहीं मिलेगी अन्य उपकरणों के द्वारा जैसी तैसी वो जिला तो देता है लेकिन बचपन से शरीर की जैसी स्वस्थिति बढ़नी चाहिए शक्ति जितनी होनी चाहिए शरीर में इस क्षमता से बढ़ाता है क्या ज्ञान शारीरिक अगर ले भी लिया जाए थोड़ी देर के तो फिर उसकी मानसिक स्थिति जो होती है अन्य जो सामाजिक होना चाहिए उसका दूसरों के प्रति उसके अंदर आदर की भावना उपकार की भावना ये बढ़ती है क्या फिर एक क्षेत्र में ठीक है विज्ञान बड़ा भी देता है लेकिन सारी की सारी शक्ति उसकी आश्रित होती है लुटमार की बढ़ती है शक्ति होना यह चाहिए कि जितना जो बलवान होता जाता है उसके माध्यम से निर्बलों की सुरक्षा होनी चाहिए अगर बलवान बढ़ता ही जाता है तो जंगली राज और क्या चीज है जंगल में तो यही न्याय चलता है ना कि जो जितना अधिक बलवान होगा वो दुर्बलों को मार के खाएगा वो तो विज्ञान वाले में भी यही परंपरा होती है चलती है इसलिए आज का विज्ञान पूरा विज्ञान नहीं है है जिन क्षेत्रों में कुछ है वो लेकिन वो संपूर्णता को लेके नहीं चल रहा है ना उसका जो दृष्टिकोण है संकीर्ण है कोई भी वही तो बात यहाँ है किसी भी देश की राजनीति जो है वो संकीर्ण है वो भी चाहते हैं कि पूरे पृथ्वी पर हमारा साम्राज्य हो जाए लेकिन इसलिए नहीं हो जाएगी सब हमारे हैं अपने हैं उनको हम अपने जैसे उन्नत बना देंगे इस दृष्टि से नहीं है उनका है कि इन पर भी हमारा अधिकार हो जाएगा तो ये हमारे अधीन हो जाएंगे चक्रवर्ती साम्राज्य का उद्देश्य ये नहीं है चक्रवर्ती साम्राज्य का उद्देश्य है कि जितने एक देश में सुख शांति है थोड़े में ये पूरे में हो जाए पूरे एक थे हा मतलब दुष्ट तो तब भी थे ये तो आराम से ही रहेगा सृष्टि होती है दुष्टों और अच्छों की दोनों ही रहेंगे सर्वथा समाप्त नहीं होंगे लेकिन जैसे अब असुरु की सत्ता हो जाती है ना एक बार लागू पूरे विश्व पर ऐसी सत्ता नहीं होती थी इनकी बढ़ते थे कुछ दिनों तक ये बढ़ते थे बाद में फिर इनका उकर दिया जाता था तो जैसे रावण बढ़ गया था बढ़ने के बाद फिर क्या हुआ उसको नष्ट कर दिया उस समय भी देखिए रावण जब बाली ने पूछा था ना राम को कि तूने मुझे क्यों मार दिया तुम तुमको क्या अधिकार था मुझे मारने का जो कुछ कर रहा था मैं घर में कर रहा था तू तीसरा कैसे आ गया मुझे मारने के लिए तुमको क्या है अधिकार तो राम ने यही हेतु दिया था उस समय मैंने तुझे इसलिए मार दिया कि इस पूरी पृथ्वी पर महाराज भरत का है शासन और मैं उनका प्रतिनिधि हूं इसलिए तुम हमारे अधीन हो और उस राजा का कर्तव्य होता है अपने सीमा के अंतर्गत जो कोई दुष्ट होगा वो उसको शिकार की तरह समाप्त करेगा तो ऐसे तुम हमारा शिकार हो शिकार को ये नहीं देखा जाता है कि छिप छिपके मारे या सामने से मारे उसको जहां से जैसे मारा जा सकता वैसे मारा जाएगा कुत्ता है भेड़िया है जैसे दुष्ट प्राणी होते हैं ना तो जरूरी है कि उसके सामने जाके आप मारें उसको वो तो भाग जाएगा जैसे ही पता लगेगा कि मारने वाला है भाग जाएगा वो इसलिए बता के थोड़े मारना जरूरी है उसको बता के मारता वो तो वो रहता वहां पर क्या वो भी भाग जाता तो वहां नियम नहीं होता इसलिए क्या ऐसा नियम नहीं है वो तो मैंने जैसे भी मारा तो पर मारना तो हमारा है धर्म और ये यही हेतु तो दिया है कि पूरी पृथ्वी पर अभी भरत का राज्य है मैं उनका प्रतिनिधि हूं और तुमने अधर्म किया है इसलिए तुमको दंड देना हमारा अधिकार है तो चक्रवर्ती साम्राज्य भी इसीलिए होता था जो अन्य देशों में कहीं पर भी जो अत्यंत दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनको फिर नष्ट करके दूसरे जो धार्मिक अच्छे व्यक्ति होंगे उनको नियुक्त कर दिया जाता है शासक उस देश का वहीं का होता है यानी एक देश का शासक दूसरे देश में नहीं होगा जा करके, लेकिन प्रति वो सत्ता उसकी रहेगी वहां पर शासन तो वहीं का व्यक्ति करेगा जैसे राम ने किया ना स्वयं नहीं हुआ राजा वहां विभीषण को बना दिया ऐसी भिन्न भिन्न देश में जहां भी रहेगा वहां का राजा तो वही का रहेगा लेकिन अंतिम नहीं रहेगा वो विश्व स्तर की सत्ता का नहीं रहेगा विश्व स्तर की सत्ता पर वही बैठेगा जो पूरे विश्व को अपना मानता है पूरे विश्व को मानने की स्थिति कहां से आएगी उसके लिए केवल वेद आधार होगा वेद में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि भारत की उन्नति हो गए किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं होता है इसमें वर्णन किसी भी स्थान विशेष के लिए नहीं होता है तो इसमें जो भी नीति अगर दी जाएगी राजनीति होगी वो पूरे विश्व के ऊपर लागू होती है इसलिए अगर चक्रवर्ती साम्राज्य होगा भी कभी तो केवल वैदिक मान्यता के आधार पर होगा क्योंकि दूसरी मान्यता में अपना ही मानेगा वो राजा देश विशेष मानेगा वो कि मेरा ये है बाकी फिर अगर मेरा ये है तो बाकी सब अधीन होंगे लेकिन जो मानेगा पूरा एक है वो अधीनता नहीं मानेगा उसको अपना जो व्यक्ति घर का होता है वो अपने घर वाले को अधीन नहीं मानता है अधिकार सबका बराबर होता है एक बड़ा भाई जो 50 साल का है और एक छोटा भाई 10 साल का है तो खाना पीना तो बराबर नहीं करते हैं दोनों लेकिन अधिकार तो दोनों का बराबर होता है ना घर पर लेन बराबर नहीं हुआ करता है दोनों का वो कहता है कि तुम ये काम करो नहीं काम करो लेकिन ये नहीं हो सकता है कि तुम चलो है, हटो यहां से जाओ निकाल उसको यानी वो मानता है कि अधिकार तो इसका पूरा है केवल व्यवस्था चलाने के लिए बड़ा भाई हो जाता है वहां तो यही की यही नीति यहां पर भी होगी जो राजा होगा चक्रवर्ती सम्राट होगा सत्ता उसके पास होगी लेकिन वो मानेगा कि प्रत्येक प्राणी का अधिकार है यहां पर चक्रवर्ती साम्राज्य होता है वो ईश्वर प्रेरित है ये इस कारण से ईश्वर सभी का पिता होगा तो यहां के जितने हो वो भाई के समान होंगे तो भाई भाई को ऐसा नहीं कर सकता है उसको हटा दे तो इस कौन सी यदि कोई लागू करता है शासन करता है पूरी धरती पर तो उस एक राजा के होने में कोई दोष नहीं है वो चाहे किसी भी देश का होगा नहीं वो ठीक किया था पहले तो बांग्लादेश भारत का ही था होना तो ये चाहिए था जहाँ का जो था वहीं कर देना था ठीक है वहां का व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाता जैसे और भी राज्य हुए थे ना स्वतंत्र राज्य बने थे तो मुख्यमंत्री कहाँ के होते थे वहीं के भी होते थे ना तो इस तरह से मतलब वहां का व्यक्ति जो अच्छा व्यक्ति है नियुक्त किया जा सकता था उसको तो ये जरूरी नहीं था वो कर भी दिया तो कोई नहीं है उतना लेकिन उसका पहले था कि वो यहाँ का अंग था तो उसको मिला लेना चाहिए था उसका मिला लेने पर इतनी वो हो नहीं होती वो जितना अभी हो रही है ना यहाँ की दुर्दशा होती है या परेशानी जो हो रही है दो राष्ट्रों में इतनी नहीं होती उस समय पर नहीं मिलाया वो आदर्श तो स्थापित किया है लेकिन कारण अलग रहा ऐसा होना जरूरी नहीं था वो अच्छे लोगों के लिए होता है ये हर्ष में राजा जो बनाया जाता है वो दुष्टों को हटा करके श्रेष्ठ लोगों को बनाया जाता है वो चाहे किसी भी देश का होगा अच्छा व्यक्ति है तो चाहे किसी भी देश का है वो सब अच्छा ही रहेगा इसलिए किसी भी देश का व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट हो सकता है वो अपने देश का नहीं होता है जन्मा हुआ तो रहेगा लेकिन उसकी जो भावना जिसके अंदर नहीं है ना कि पूरा विश्व मारा है परिवार ऐसा व्यक्ति को अधिकार नहीं होगा चक्रवर्ती राजा बनने का जो इतनी भावना रखता है वो तो बन सकता है और उसके बनने में फिर कोई दोष नहीं है भारत का व्यक्ति अगर ईश्वरीय नियम को मानता है वैदिक जो मान्यता है इसकी अनुभूति करता है यहाँ का व्यक्ति अधिक इसलिए यहां वाला अधिक योग्य होता है लेकिन विदेश का व्यक्ति भी मान लो वैदिक नियम के आधार पर यह भावना आधार रखता है तो वो हमारा राजा बन जाए कोई दोष नहीं है क्योंकि जो भी राजा होगा मान्यता एक ही होगी ना तो इसलिए एक मान्यता वाला व्यक्ति चाहे कहीं का हो कोई अंतर नहीं आता है ईश्वर की और दृष्टि और हम दोनों की तुलना में तो हम बराबर ही है ना अंदर जो अन, अंतर जो दिख रहा है वो किसके कारण भूमि के कारण, कारण दिख रहा है स्थान के कारण दिख रहा है चीन वाले अलग हैं, भारत वाले अलग हैं। लेकिन मनुष्यता की दृष्टि से देखो तब तो नहीं होंगे ना अलग हो जाएंगे ऐसी पूरी धरती को के लेकर के देखिए तो पूरा संसार तो एक ही बनेगा ना फिर अभी अलग अलग इसीलिए दिख रहा है कि जो अंतिम सर्वोच्च सत्ता है वो सब अलग अलग है है ना भारत की अपनी अलग है पाकिस्तान की अपनी अलग है नहीं कोई नहीं है ना अभी सभी अलग अलग है। प्रभु, हैं यानी जिसको कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व वो अलग अलग छोटे छोटे हैं पूरे पृथ्वी पर अभी इसीलिए तो नहीं बन रहा है कोई भी ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आ रहा है जो संपूर्ण विश्व के सामने अपने को सिद्ध करे कि मैं तुम्हारा हूं ये नहीं कर पा रहा है कोई इस कारण से कोई समर्थन नहीं दे रहा है उसको चाहे अमेरिका के पास इतनी सारी शक्ति है फिर भी वो चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन पा रहा है कारण क्या है उसमें वो स्वार्थ है अभी वो नहीं दिखा पा रहा है कि मैं सभी का हूं ना कर नहीं पा रहा है ऐसा इस कारण से उसको समर्थन नहीं मिल रहा है और कर भी नहीं पाएगा उसकी नीति में है ही नहीं है जहां कहीं भी अवसर मिलता है तो जमा करता है अपने यहां ले जा करके वहीं विकास कहाँ करता है वो इंग्लैंड वालों के पास एक दिन पूरा संसार था लेकिन क्या किया उन्होंने उसके पास चक्रवर्ती साम्राज्य बनने का खूब अवसर था बन सकता था पूरी धरती पर था उसका लेकिन फिर भी मिट गया ना क्यों ढोना शुरू कर दिया उसने अगर वही का वही विकसित करने लग जाता वो उन्हीं के साथ वो रजपच जाता तो नहीं जाती उसकी सत्ता उल्लंघन किया ना उसने इस नियम का जो सार्वभौम का नियम होता है उसका उल्लंघन किया इस कारण से हटना पड़ा उसको तो जो कभी कोई भी संसार में कभी भी पृथ्वी पर बनाएगा तो उसको ये देखना पड़ेगा कि पूरा हमारा ये जहां हुआ है, है वहीं विकास करेगा वो जिससे जितना जहां संभव हो पाएगा वहां से ढोने की नीति नहीं चलाएगा ढोने तो की नीति नहीं चलाता है विकास का अवसर देता है लोगों को तो क्यों मना करेंगे उसको वो तो चक्रवर्ती साम्राज्य होना चाहिए लेकिन व्यापक उसका दृष्टिकोण होना चाहिए तो वो व्यापकता कैसे आएगी वो बता दिया इसमें एक तो वो वरुण होना चाहिए वरुण का मतलब होता है जो सर्वश्रेष्ठ गुणों से संपन्न होता है उसके अंदर क्या क्या होगी करुणा होगी बहुत बलवान व्यक्ति हो जाए बहुत विद्वान व्यक्ति हो जाए लेकिन उसके अंदर करुणा यदि नहीं है तो अब क्या करता है वो केवल दूसरों को सताता है विद्या विवादाए धन मदाया शक्ति परेशान परपीडनाय विद्या हो जाए धन हो जाए बल हो जाए लेकिन उसके अंदर धार्मिकता नहीं है तो अब केवल दूसरे का पीड़न करेगा वो ऐसी बहुत बड़ा विद्वान हो जाए व्यक्ति लेकिन करुणा नहीं है तो अब उस विद्या के माध्यम से वो धंधा ही चलाएगा बस लोग विद्वान हो जाए उनके अंदर ज्ञान हो जाए ये उसका रहेगा ही नहीं अधिक से अधिक वोध कमाना चाहेगा उसके माध्यम से लोगों को अपने अधीन करना चाहेगा केवल लेकिन करुणा अगर व्यक्ति में आएगा तो नहीं करेगा उसका करुणा से भी वही सुख होता है जो कि अन्य बाहर के साधनों से होता है खा पी करके जैसे सुख होता है ना ऐसा ही सुख करुणा से भी होता है अब देखिएगा किसी बच्चे को आपके सामने आ जाए तो बच्चा आपको कुछ देगा तो नहीं ना आप उसको कुछ देते हैं तो सुख होता है कि नहीं होता है यानी किसी चीज को केवल लेने से ही हमको सुख होता हो ऐसा नियम नहीं है हम लेते जाए लेते जाए लेते जाए इकट्ठा करते जाए और इससे हम सुखी होते जाए ऐसा नियम नहीं होता है हम देने पर भी होता है जैसे बच्चे को दे हम देते कि के उनको केवल देने की भावना हमारे अंदर होती है पर सुख होता है तो इससे ये नहीं हुआ केवल लेना ही लेना सुख का हेतु नहीं है देने पर भी सुख होगा तो ऐसे अब इतना महान जो व्यक्ति हो जाएगा उसके अंदर यदि करुणा होगी तो उसको इतना महान सुख भी होगा बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति है अगर उसके अंदर करुणा आ जाए तो अनेक लोगों का उद्धार वो करेगा आप उसको खाने पीने रहने की कोई समस्या नहीं होगी अगर एक व्यक्ति को वो पढ़ा देता है तो वो कृतज्ञ रहेगा ना एक नहीं रहेगा दो दस को पढ़ाएगा वो तो दस में से दो भी तो रहेगा ही कोई एक भी अगर कृतज्ञ होता है तो सफल होगा वो और उसको उतना ही सुख होता रहेगा इस कारण से चक्रवर्ती साम्राज्य के लिए भी कहा कि उसके अंदर करुणा कोमलता आदि गुण होने चाहिए जितनी अधिक शक्ति हमारे पास होती है जो भी विद्या है बल है धन का इनके साथ यदि करुणा नहीं बढ़ती हमारे अंदर तो वो फिर सुख नहीं देगा धन विद्या या धन हमारे सुख के लिए नहीं होती है क्योंकि वो उतना अधिक और हम प्रतिद्वंदी ढूंढते हैं किसी भी स्तर पर हम जाते हैं तो हमको प्रतिद्वंद्वी मिलता है ऐसा होता ही नहीं कि प्रतिद्वंदी रहित स्थिति है तो अब क्या होगा फिर हम उससे लड़ने में अपनी सारी शक्ति लगाते हैं। छोटे स्तर पर अभी विद्वान है तो छोटों के साथ लड़ते रहेंगे इसका नंबर कम करो मेरा नंबर अधिक हो जाएगा तो अब प्रतिद्वंदिता में दुख दुखी तो होगा ना सुख तो नहीं हो सकता है ऐसे और अधिक धन हो गया तो पहले वाल पहले तो छोटे लोगों से लड़ते थे अब बड़े धनवान धनवान लड़ेंगे ऐसे जितना जितना बल होते जाएगा धन होते जाएगा सामने वाला यदि दूसरा आएगा और प्रतिद्वंदी हमारी है तो सुख कैसे होगा हमको हमको तो उसने निपटने में ही सारा समय जाएगा ना तो धन का जो सुख होना चाहिए वो कहाँ हो पाएगा इसलिए इनके साथ साथ जो बाह्य साधन हमारे पास जितने इकट्ठे होते जाते हैं उनके अनुपात में हमारे आंतरिक गुण भी विकसित होते रहने चाहिए मैत्री है करुणा है और जिसे मुदिता कहा। ये तीनों गुण क्या होते हैं हमारे लिए आंतरिक रूप से सुख के साधन होते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि बाहर कुछ भी ना हो लेकिन ये अंदर हो तो बाहर वाले समर्थों से अधिक सुख हो जाएगा तो बाहर के भी साधन होने चाहिए उसका निषेध नहीं है लेकिन केवल बाहर के साधन होते अंदर के नहीं होते हैं तो वो साधन सुख नहीं देंगे अनिवार्य है अंदर के हैं तो बाहर ना भी हो तो भी सुख होगा बहुत मात्रा में होगा लेकिन बाहर के केवल हो अंदर के नहीं हो तो नहीं होगा सुख दूसरे जब तक आप मंच पर बैठे हैं या बाहर घूम रहे हैं बाजार में वहां तो आपको सुख होगा लेकिन कमरे में किवाड़ बंद करके जैसे भीतर आएंगे वहां से दुख शुरू हो जाएगा अगर आंतरिक गुण नहीं है तो अगर आंतरिक है तो आपको अंदर भी सुख होगा और बाहर निकलेंगे तो भी सुख होगा जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है वो कहीं नहीं डरता है हर जगह खुलकर के व्यवहार करता है वो लेकिन आत्मविश्वास इसमें नहीं होता है वो अंदर भी डर अंदर अकेले में तो नहीं डरेगा वो लेकिन बाहर कहीं भी नहीं वो निर्भय होता है तो इसलिए कहा कि जो चक्रवर्ती सम्राट है उस व्यक्ति में अनिवार्य रूप से श्रेष्ठता का गुण होना चाहिए सर्वोच्च विद्या हो उसके अंदर बल बल हो रूप हो धन हो विद्या हो ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए ये बाह्य रूप है रूप है बल है धन है इन सब से उसमें श्रेष्ठता रहेगी और दूसरा है कि मैत्री भाव होना चाहिए उसके अंदर मैत्री का मतलब होता है समानता मित्र के साथ हम क्या करते हैं हर किसी के बात के पास अपनी बात नहीं हम रखते हैं मन की बात किससे बोला जाता है मित्रों के सामने ही हम कह सकते हैं और किसी के सामने नहीं कहते हैं बड़ों के सामने भी सारी बात नहीं खोलते हैं डर लगता है हमको और छोटों के सामने तो कहते ही नहीं है लेकिन जिसको देखते हैं कि ये हमारा अंतरंग है उसके सामने हम अपनी मानसिक बातें भी रख देते हैं और रखने पर हमको प्रसन्नता होती है नहीं तो फिर वही किचकिच रहता है बना हुआ तो यही मित्रता का भाव का मतलब है दोनों बराबरी देखना तो इस प्रकार जो उत्तम सम्राट है या चक्रवर्ती सम्राट की भावना जो बन रखना चाहता है बनना चाहता है उसके अंदर वैश्विक वैश्विक स्तर पर सार्वभौम स्तर पर मित्रता की स्थिति होनी चाहिए सभी को माने कि मेरे बराबर है फिर तीसरा है विद्वान विद्वान होना अनिवार्य है वो अंगूठा छाप नहीं होना चाहिए उसको अंगूठा छाप होगा तो क्या होगा उसके निकट वालों का नीचे वालों का राज्य होगा उसका नहीं होगा ठप्पा तो उसका लगा रहेगा लेकिन काम सारे क्या करेंगे नीचे वाले करेंगे क्या होता है शेर मारता है शिकार और खाता कौन है अधिकतर गीदड़ खाते हैं उसको चुरा के ले जाता है वो तो ऐसे ही होगा शिकार तो वो मारेगा खाएंगे दूसरे लोग जो अंगूठा छाप रहेगा तो क्योंकि स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है वो व्यवस्था उसकी ये होती है उस क्षेत्र में अगर उसका अनुभव है तो नीचे वाले उसको इधर उधर नहीं कर पाएंगे नहीं तो उसको कह देंगे ये है ये है ऐसे ऐसे कर लीजिए अब वो बेचारा निर्णय नहीं ले पाएगा तो जो होगा फिर दूसरों के हाथ से होगा इस कारण से राजा को विद्वान होना अनिवार्य है वो धर्मा धर्म को पहले समझे अभी देखिए जो अपने देश में ये कहा जाता है ना ये सारे धर्म श्रेष्ठ हैं और सभी समान हैं। ये क्यों होता है किसी भी राजा को धर्म का स्वरूप नहीं पता है इसलिए वो कहता रहता है सब अच्छे हैं और सब अच्छे का मतलब होता है कोई अच्छा नहीं है किसी को अंदर से नहीं मानता है क्योंकि अगर एक को भी मान लेता तो उससे जो विरुद्ध है वहां कैसे वो करता जा करके वही आदमी पगड़ी भी मान लेता है वही आदमी कहीं कुछ कर लेता है कहीं कुछ कर लेता है और उसको भी ठीक उसको भी ठीक इसीलिए वो कह पाता है कि दो विरोधी चीज है वो ठीक नहीं हो सकते दोनों तो में से कम से कम एक तो खराब होगा ही नहीं तो विरोध क्यों होगा लेकिन ये सारे विरोधी हैं और सारे विरोधी ठीक कैसे कह देंगे पर ये कहते हैं कि सभी ठीक है वो इसीलिए कहते हैं कि वो निर्णय नहीं करना चाहते हैं और कराना भी नहीं चाहते हैं और स्वयं नहीं पता है उनको इनमें से श्रेष्ठ अच्छा कौन है ये नहीं पता है और नहीं पता, और नहीं पता होने के कारण फिर क्या होता है इतना सभी को अच्छा कहते हैं सभी को प्रश्रय देते हैं और फिर ये आपस में लड़ते हैं उनके उनसे सहयोग पाकर के अभी तक देखो जितना भी हुआ है पहले विद्वानों में तो सदा रहेगा विरोध लेकिन उस विरोध को केवल राजा ही समन करता है एकता जो कह रहे हैं कि हमारे अंदर एकता होना चाहिए सभी एक हो जाए मनुष्यों के लिए ये असंभव है कभी नहीं होगा व्यक्तिगत रूप में एकता कभी नहीं होगी संसार में फिर भी एक जो होगा वो कब होता है वो सत्ता शासन के आधार पर केवल होता है और किसी प्रकार से नहीं होगी दस विद्वान कभी भी एक मत के हो जाएंगे असंभव है होगा ही नहीं लेकिन फिर भी ये कैसे रहेंगे एक राजा के अधीन होने पर होंगे वो। राष्ट्रीय रूप में हम राजनैतिक रूप में ही केवल हम एक हो सकते हैं और किसी तरह से नहीं होते अनुशासन है ना डंडा डंडा सबको एक बना करके रखता है स्वतंत्र व्यक्ति कभी एक हो ही नहीं सकता है वो तो इसी प्रकार से जो इतना विद्वान धार्मिक राजा होगा वो क्या करेगा इन सभी को बुला करके अब कहेगा निर्णय करो ठीक कौन सा है जैसे शंकराचार्य का हो गया था पूरे विश्व में कैसे हो गया उसका अगर राजा का आश्रय नहीं मिला होता तो नहीं संभव था शास्त्रार्थी नहीं होता तैयारी नहीं होते हैं अभी क्यों नहीं हो रहा है धर्म का निर्णय अभी क्यों नहीं होता है इसलिए नहीं हो रहा है कि राजा नहीं होने देता है या नहीं करता है वो? आज भी सत्या सत्य का निर्णय हो सकता है कितने सारे संप्रदाय वाले हैं इनको बैठा करके एक जगह राजा कहेगी तुम निर्णय करो कौन तुम में से ठीक है तो आज भी हो सकता है और निर्णय होने के बाद सारे फिर हट जाएंगे एक बच जाएगा अब बच जाएगा एक तो एकता बन जाएगी फिर क्योंकि झगड़ा जो हो रहा है वो केवल धर्म के माध्यम से होता है पूरे विश्व का भी, भी बंटवारा आप देखेंगे तो धर्म के नाम पर है उसको ये कुछ नहीं कह सकते धार्मिक लोग कभी भी एक नहीं होने देते इनको तो उनको एक करने के लिए क्या है शासन की अपेक्षा होती है शासन उनको कर सकता है और फिर शासन को चूंकि उनके अधीन रहना पड़ता है राजा भी इसलिए नहीं करता है इनको अधीन ये भी सोचता है ठीक है ये लड़ते रहे तो हमारा चलता रहेगा क्योंकि वो जैसे ही एक हो जाएंगे तो अब हमको दबाएंगे फिर इसलिए वो इनको नहीं देता करना चाहता है तो इसलिए दोनों का काम चल रहा है और उसका परिणाम हो रहा है समाज पर बाहर नहीं हो पा रही एकता तो विद्वान अगर होगा राजा तो ऐसा नहीं होने देगा वो वो नहीं नहीं देगा उचित अनुचित का उसको पता होता है और फिर वो दूसरों से पालन करवाएगा भी तो इसलिए कहा कि राजा के अंदर विद्वत्ता भी होनी चाहिए मैत्री की भावना भी होनी चाहिए और स्वयं व्यक्तिगत गुणों से वो श्रेष्ठ होना चाहिए अरयमा उसके अंदर न्यायकारित्व तो होना चाहिए न्यायकारित का मतलब होता है अपने से लेना देना उसका नहीं है जो ठीक है वो मानेगा बस धर्म के आधार पर पूरा का पूरा क्या होगा कोई भी व्यक्ति होगा आ, किसी ने किसी किसी पक्ष में नहीं अगर है वो तो ऐसा न्याय नहीं हुआ करता है न्याय को केवल एक पक्ष लेना होता है ठीक कौन सा है वो व्यक्ति का पक्ष नहीं लेता ये नहीं होता ये कि किसी का पक्ष नहीं लेगा सर्वथा निरपेक्ष होगा तो न्याय करेगा कैसे कोई ना कोई पक्ष तो उसका लेना ही पड़ेगा ना मान लो दो व्यक्ति में किसी एक का पक्ष ठीक है तब तो लेना पड़ेगा उसको उसको न, नहीं कहेंगे कि ये पक्षपाती है पक्ष एक लेना होता है लेकिन जो सत्य है वो लेना पड़ता है तो ऐसे ही राजा भी पक्ष लेगा वहां पर न्यायकारी व्यक्ति होगा वो भी पक्ष लेगा लेकिन वो सिद्ध करेगा कि ये सत्य है अब उसका पक्ष लेगा ही लेगा अभी जैसे वकील होते हैं वो जानते हैं कि मेरा जो ये अपराधी है ये सचमुच में अपराध किया हुआ है इसका पक्ष गलत है फिर भी वो कहते हैं कि नहीं हमारा विरोध करना सो वो धर्म है असत्य का मंडन करना ही उनका धर्म है अब इसके कारण कितना अपराध बढ़ता है अपराधियों को बल मिलता है ना अगर वो उनको पता है कि ये अपना दे तो उसी रोक देंगे क्यों कर रहे हो फिर तो दुष्ट आदमी जाएगा क्या हिम्मत ही नहीं होगी उसकी दुष्ट आदमी आज दुष्टता क्यों कर रहा है क्योंकि संरक्षण मिलता है उसको उसके जो वकील होते हैं दुष्टों से दुष्टों के भी मिलते हैं और वो वहां सिद्ध करने जाते हैं ठीक है ये तो अगर वो वकील उसको उसी समय कह दे कि तुम्हारा पक्ष ही नहीं है ठीक तो मैं नहीं लूंगा तो कितने लोग ऐसे दुष्ट करेंगे बहुत कम हो जाएंगे तो इस कारण से ये नहीं है नियम नहीं होना चाहिए कि किसी ने किसी का पक्ष लेना बुरा होता है या किसी का नहीं लेना चाहिए सत्य का पक्ष तो लेना ही चाहिए चाहे कोई भी होता है तो न्यायकारी व्यक्ति जो होता है वो सत्य का पक्ष लेकर के चलता है इसलिए तो उसमें भी न्याय की भावना या गुण होना चाहिए सम्राट में भी और देव्य दिव्य गुण होना चाहिए बहुत सारी विद्वत्ता आदि उसके अंदर होनी चाहिए और वो भी सजोसा प्रीतिपूर्वक विरोध की भावना से केवल नहीं रहना चाहिए दूसरे को दंड देने के लिए दुखी करने के लिए दबाने के लिए ऐसे उसके अंदर भावना नहीं होना चाहिए बल्कि केवल सुधार होना चाहिए किसी तरह से ये सुधर जाए अंतिम रूप में ये उसकी भावना रहेगी तब न्याय करेगा प्रसन्नता करेगा इस प्रकार से हमारे अंदर ये गुण होने चाहिए